तीसरे सूत्र पर विचार चल रहा है भाष्य का वाक्य है यथा कैवल्य तथा अपि तथा चित्ते अपि है न उस अलग कर दो अपने अलग कर दो तथा वित्थान चित्ते अपि न तथा यद्यपि जिस प्रकार से कैवल्य में ये, ये चित्त कैसा है चित्त शक्ति सर्वप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तदानी अब निरुद्ध अवस्था में निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में चिति शक्ति किस प्रकार रहती है सर्वप्रतिष्ठा ठीक जिस प्रकार निरुद्ध अवस्था में देख रहे हैं इन्हें वहां पर संस्कार अवशेष कहा है इसे यथा कैवल्य वास्तव में उससे भी रहित होकर के जिस प्रकार से कैवल्य में अत्यंत विशुद्ध स्वरूप में अपने चित्त स्वरूप स्थित है उसी प्रकार से विधान काल में इस समय में भी है संसार काल में भी है लेकिन रहते हुए भी हमें उस प्रकार से अनुभूति नहीं होती है फिर किस प्रकार से अनुभूति हो रही वित्थान काल में उसको अगले सूत्र में समझाएंगे विधान चित्ते तो सती और जब जागृत और स्वप्रति शक्ति काल रूप संसार का जब उत्थान काल में जब पहुंच जाते हैं यह शक्ति परमार्थता उसी प्रकार स्वरूप है फिर भी न फिर भी वैसा हमें अनुभूति में नहीं आती व्यवहारता वैसा हमारे अनुभव में नहीं होता है क्यों नहीं होता है कारण क्या है वो आगे बताएंगे लेकिन काल में फिर किस प्रकार रहता है कैवल्य काल में निरुद्धवस्था काल में वो स्वरूप प्रतिष्ठित है ना लेकिन जो व्युथान काल है उस काल में वो कैसे रहता है क्यों ऐसे हुआ क्यों स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है ये सब जवाब बाद में दिया जाएगा इन पर यह समझना पड़ेगा की यह जो चिकित्सि है चैतन्य जो का स्वरूप जो है वह स्वरूप कैवल्य में जिस प्रकार से स्वरूप प्रतिष्ठित होता है इस प्रकार नहीं होता है तो किस प्रकार होता है कथम तरी दर्शित विषयत् कथम तरी किस प्रकार का रहेगा यानी यहां वे शब्द एक है जो पहले भी प्रयोग किया था दर्शित विषयत्व दर्शित विषय चिति शक्ति के लिए विशेषण का दर्शितम विषय वहां पर तत्य भूतकाल में दर्शन हो चुका है समस्त विषयों का जिसके प्रति और यहाँ पर नहीं वर्तमान में प्रत्यय दर्शितम जगत तो यहाँ वर्तमान में है वहां दर्शितम एकता भूतकालिकता था ये अंतर समझ रहा वर्तमान में यह वृत्ति क्षतिशक्ति को विषय को दिखा रहा है विषय को दिखाने लगता है वो चित्त शक्ति क्या हो जाता है विषय आकार को प्राप्त हो जाता है स्वरूप आकार में जो स्थित जो स्वरूप प्रतिष्ठितता अपने स्वरूप को त्याग करके अपना अपने स्वर्पति सा हो करके वह अब वृत्ति सारूप्य मितर वृत्ति की सारूप्यता को प्राप्त हो जाता है सारूप्यता क्या है को एक को प्राप्त हो जाता स्वरूपम मान एक उसके रूप के सदृश हो गया सदृश रूपम यदि स्वरूपम सदृश रूप वाला हो गया अर्थात एक रूपता को प्राप्त कर गया तस् भाव यदि सारूप्यम मैंने क्यों हो किन दोनों की एक रूपता हो गया है पुरुष बुद्धियोंप्यम ये जो पुरुष है ये जो चित शक्ति है जो चैतन्य रूपता है वह विषय के साथ वृत्ति के साथ पादात्म्य हो गया एक ही रूपता को प्राप्त कर गया घटाकार को प्राप्त हो गया पटाकार को प्राप्त हो गया स्वरूप को त्याग दिया, त्यागने का मतलब यहाँ पर स्वरूप का विस्मृति होना आपके अपने स्वरूप का विस्मृति जब होता है तब आपने क्या किए इन वृत्तियों के माध्यम से तत्त विषय को प्राप्त हो जाते हो अब उसका आरोप हो जाता है और अपने आप पर आप क्या बोलते हैं ये क्रोधी है एक बड़ा शांत स्वभाव वाला है ये तो बोल रहा है खा रहा है पी रहा है घूम रहा है फिर रहा है सारे व्यवहार होने लगता है उसी में कहा वृत्ति वृत्ते है सारुप्य वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के साथ तादाप्यता को प्राप्त हो जाता है अन्यत्र मने वित्त कार्य तथा निरुद्ध अवस्थाया और अन्यत्र मने वित्थान निरुद्ध अवस्था में यह दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित है अन्यत्रस्था में वही दृष्टा वही चिकित्सित शक्ति वही आत्मा वही पुरुष क्या हो गया वृत्ति सारूप्यता को प्राप्त हो गया वृत्ति सारूप्यम की वृत्ति के सादृश्यता को प्राप्त होने का तात्पर्य है आरोपित शांत गौर मूड आदि स्वभाव में यथार्थता मान लेना आरोपित है आप देवदत्त नहीं है आप यह शैयर नहीं है आप इन इंद्रियों के साथ ताला तालापन्न होकर दिखाई दे रहे हो लेकिन आप ये इंद्रियां भी नहीं है आप मन भी नहीं आप अहंकार भी नहीं आप ये सब में से कुछ भी नहीं लेकिन आप जो हैं, उसको जब विस्मृत हो जाते हैं तब आप ये सब हो जाते हो सर्वहसन, सर्वम पशती हो आप ये सब हो गए हैं और आप इन सब से सबसे तादाद भाव को प्राप्त होता हुआ इन सब का अनुभव करने वाला हो जाते हैं और अपने आप को कहते मैं देवदत्त हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय मैं वैश्य वैश्यू मैं सन्यासी हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ ये सारी चीजें जो आ जाती है वो वृत्ति सारुप्यता के कारण जब वृत्ति सारुप्यता समाप्त हो जाता है और दृष्टा पे सुरक्षित तो हो जाता है तब यह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाता है क्षत्रि नहीं रह जाता है मच्छर मच्छर नहीं रह जाता है ये तो कहा प्रधान ने तुम्हें मशगो मशगो अनुभवी कोई भी हैं, चीज है जो की सुक्षिप्ती कैवल्य अवस्था नहीं है लेकिन कैवल्य के समान वहां कुछ कुछ अनुभव हो जा रहा है सुषिप्त अवस्था वहां पर आप ये सब नाम संज्ञा वाला अपना पुरुष स्त्री आपको यही नहीं मालूम होता है कि मैं पुरुष हूं विस्मृति हो गया ये सब की विस्मृति हो करके वहां किसकी स्मृति है उसी को जगने के बारे बोलते हो आप अहम सुखम न किंचितिश ये जागत का कोई विषय को मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मैं सुख पूर्वक सोया हूं मैं अपने सुख स्वरूप वो जो स्वरूप स्थिति होता है उस स्थिति में बायु विान को कुछ भी नहीं रहता है दो विभिन्न परस्पर विरुद्ध अवस्था है तदा करके जो पुरुष सूत्र में कहा हुआ विरुद्ध अवस्था कैवल के, के समीप है और इस समय जो कहा इस सूत्र में जो अन्यत्र इतरत्र इतरत्र से जो कहा जा रहा है वित्थान अवस्था ये परस्पर दो विरुद्ध अवस्था है उस अवस्था में वह स्वरूपाकारता को प्राप्त हो जाता है और इस अवस्था में यह जो चित्र शक्ति पुरुष है वह वृत्ति के स्वरूप को प्राप्त कर जाता भाष्यकार करते मित्थाने या चित्त वृत्त तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुष वित्थान कांड में हो क्या गया है जो चित्त की वृत्तियां निकल रही हैं, वे चित्त की वृत्तियों के साथ अविशिष्ट वृत्ति वाला हो गया अविशिष्ट मैंने बिल्कुल तादात को प्राप्त उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोहा में अग्नि जल में अग्नि एक ही भूत होकर के रहता है और आप कहते हो लोहा जला दिया जल ने जला दिया अरे जल कभी जला नहीं सकता यदि जल का स्वभाव जलाने का है तो गौ कोई गंगा जी में स्नान ही ना करे कौन दे गंगा जी में जाए तो जला देगा वो लेकिन जल का स्वभाव जलाना नहीं है और जल में जो तादाद अपन होकर के अग्नि प्रविष्ट है तेज परमाणु प्रविष्ट है तो गर्म हो गया है जो जल वो आपको जला अर्थात अग्नि ने ही जलाया लेकिन जल के माध्यम से जला तो अग्नि का जैसे जल में ताकत मता अग्नि का लोहो में जैसे ताकत मता स्फिक में जैसे लाल रंग का ताकत मता इत्यादि अनेकों दृष्टांत है और भ्रांति के दृष्टान देना चाहते हो जैसे सर्प का रज्जु में तादत शुक्ति का रजत में जो, आप करता जो, है में जो, जो देखा सबको सब को समझ लेना ये सारी तादत्तों को समझा रहे हैं वृत्ति सारोपय पितर तथा सूत्रम इसी बात को पंचशिखाचार्य जी जो सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्यों में से है पंच चार्य उन्होंने कहा एकम कहाम दर्शनम एकम एकमेव दर्शनम एक ही दर्शन है और ख्याति ही दर्शन है इसका मतलब लौकिक भ्रांति दृष्टि से विचार करके देखो ख्याति या बुद्धि वृत्ति ही दर्शन यही ज्ञान हो जाता है लौकिक भ्रांति दृष्टि से संसार काल में बंधन काल में जो हमारी दृष्टि है जो हमारा ज्ञान हो रहा है उसे यहाँ पर ख्याति बुद्धिजन जो वृत्ति वह वृत्ति ही दर्शन कर दिया बुद्धि वृत्ति के साथ पुरुष के जो ताजतवता दर्शन मने ज्ञानम ज्ञान मैंने चितुशक्ति चित शक्ति मने पुरुष पुरुष बने आत्मा आत्मा ब्रह्म सब प्रयावा दर्शन गह चित शक्ति चैतन्य आत्मा ब्रह्म पुरुष सब पर्यावाची इसे ख्यातिर दर्शन उन्हें बुद्धिवृत्ति ही पुरुष हो गया पुरुष ही बुद्धिवृत्ति हो गया अर्थात तो बुद्धिवृत्ति और पुरुष दोनों ताजात्म्य हो गए कहने का मतलब बुद्धि और पुरुष ही ताजात्म जब पुरुष बुद्धि के साथ ताजात्म होता है तो उस बुद्धि से निकला वृत्ति के साथ उसकी तादत्वता चलती है फिर वो वृत्ति गई विषय के साथ और विषय के साथ तो तादात जाता और कहता हा मेरा पुत्र मर गया अरे पुत्र कहाँ मरा आ, पुत्र मरा तो भी तुम तो नहीं मरे ना मैं मर गया क्यों चिल्ला रहा हूं कि पुत्र के साथ अपने को तादात्म्य कर लिया पुत्र का मरना अपना मरना मान ला यही तादत बता अब विषय के साथ तो तादात हो गया तो यही होता है पहले इदम ही रहता है वो इदम ममा होता है ममा से अहम हो जाता है ये प्रक्रिया है। ये देखिए ना वहां रसोग्रह बना पड़ा है जहां भी आप भोजन खाते हैं जहां भी आप जा रहे भोजन खाने के लिए वहां भोजन कहाँ है वो अपने रसोग्रह पड़ा हुआ है और क्या है आपके लिए आपका तो इदम वो इदम है ये सब भोजन है ये तो कहोगे जब एक थाली के सामने आप बैठ गए और थाली में पड़ गया तो वो इदम रह गया अब मेरा मामा हो गया जो इदम का वही मामा तो हुआ कि दूसरा हो गया वो जो जो इदम ही मामा हो गया अब खा लेने के बाद मैं करके खड़ा हो गया वही रोटी पच गया खून हड्डी मांस बन गया तो आप बोलेंगे मैं तो इदम ही मामा मामा ही अहम हो रहा है और अहम से फिर मामा होता है मामा से फिर ईदम हो है यही चक्र चल रहा संसार से सड़ चक्रोलतेम से और क्रमश चल जो चलता है सड़े चक्र जिसको कहते हैं ये तो अहम ममा और जो है इधम जो आकार दिखाई दे रहा है कभी आप अहम के साथ ताजात्म हो जाते हो कभी ममा के साथ ताजात्म हो जाते हो कभी इधम के साथ ताजा जाते हो ये तीनों प्रकार की ताजा क्रम से विक्रम से छठ प्रकार का हो जाता है उसी को इन्होंने कहा वृत्ति सारूप्यम एकमेव दर्शनम ख्यातिव दर्शन वास्तव में इसलिए यह चैतन्य एक ही है वही बुद्धि माने ख्याति अर्थात जन जो वृत्तियात्मक ज्ञान उसम्य हो गया इसके एकमेव दर्शनम ख्यातिव दर्शन पंचशिखाचार्य की विस्तृत चर्चा जो है आपके महाभारत में भी विस्तार रूप में किया गया है जिसको बाद में देखेंगे एकमेव दर्शन दर्शनम नहीं यहाँ इसलिए चैतन्यम आत्मा पुरुष ख्याति में का तात्पर्य लेना बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति ख्याति सबसे क्या लेना बुद्धि और बुद्धि वृत्तिया एकमेव दर्शनम एक ही वह चैतन्य है एक ही वह पुरुष है वह अपने आकार में स्वरूप स्थित है लेकिन वही क्या हो गया है ख्याति दर्शनम हो गया ये दोनों अवस्थाओं को बता दिया एकमे वर्शनम निरुद्ध अवस्था कैबल्य अवस्था है रेव दर्शनम वित्थान अवस्था है संसार की अवस्था है उसका और समझाती भाषा का लेकर चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम संधि मात्रोपकारी चित्त है अयस्कांतमणि के समान अयस्कांतमणि का मतलब चुंबक के समान जो तो मैग्नेट होता है चुंबक के समान चुंबक को संस्कृत में अयस्कांत मणि कहते हैं अयस्माकांतमणि कल्पम मनी, तो मनी सदृशम चुंबक के समान है और कहा चुंबक के समान क्यों कहते हो इस चैतन्य को पुरुष को चित्त को कहते कारण यह है वह सन्निधि मात्र से उपकार देता है जैसा लोहे के टुकड़े हैं चुंबक का प्रचार बैठा हुआ है वो सन्निधि मात्र से लोहे को उपकार देता है सन्निधि मात्र से लोहे में चहल पहल पैदा हो जाता है या उससे आकर्षण हो जाता है यदि अत्यंत निकट है तो चिपक जाएगा आकर्षण थोड़ा दूरी में तो उधर हिलते रहेगा, उसमें भी एक उत्तर दक्षिण दिशा होती है दिशाओं के हिसाब से तो उसका तो चहल पहल चलेगा तद्रुपता तो को प्राप्त करते जाएगा बदलते रहेगा वो चुंबक में घुमा तो भी घूम जाएगा वहाँ उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण होता है ना विपरीत में उत्तर दक्षिण आकर्षण होगा दक्षिण उत्तर का आकर्षण बनता है आपस में बनेगा वो जैसे घुमाओ तो वही भी वो भी हिलते हिलते हैं नहीं वो जाता नहीं आता नहीं स्थित स्थित रह करके भी वो उपकार प्रदान कर दिया यथा ठीक उसी प्रकार से आपके पुरुष है चैतन्य है दर्शन है आत्मा है उपकारी क्या कौन होना चाहिए उपकारी दृश्य संभव पुरुष स्वामिना पर होता क्या है बाद में कहते कि भाई ये जो चित्त स्तान्तर चुंबक के समान निकटस्थ हो गए पर भी उपकारक होता है तो वह दृश्य गुण के द्वारा ये दृश्य है त्रुणात्मक है सतरजो तम गुणात्मक है इनके द्वारा क्या होता है वह पुरुष का स्वामी के प्रति उपकार प्रदान करने लगते है पुरुष बैठा है और उस तो वो उपकारी है ये उपकार जगत सारा का सारा वृत्तिया सब विषय इस इसलिए पुरुष के साथ जो है वह दृश्य गुण के द्वारा स्वामी पुरुष का स्व स्वम में भगवती स्वरूपम में वो भगवती दृश्य पे ना तो दृश्य के माध्यम से संभव दी अर्थात वह उसका स्व स्वरूप हो जाता है इसीलिए तस्मात तो चित्तवृत्ति वृत्ति बोधे पुरुष से अनादि संबंध तो हेतु इसलिए पुरुष के साथ अनाद संयोग मानना पड़ेगा अनादियोग ही चित्तवृत्ति के उपदर्शन का अनुभव का कारण मानना चाहिए जिसको सभी दर्शनकार लोग इसलिए संसार को नादी मानते हैं, जिस संबंध को भी अनादि मानना पड़ेगा उसके अंदर व्यवस्था नहीं पहली बार भ्रांति क्यों हुई इसको जवाब दे नहीं सकता आप वर्तमान में भ्रांति में हैं, संसार को अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख का अनुभव हो रहा है इसी वजह से हमें मानना पड़ता है कि हमारे अंदर कोई न कोई नित्य सुखाकार तत्व है जिसकी प्राप्ति के लिए सभी लगे हुए मैं सुख के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं आदमी दुख के लिए क्यों नहीं धंधा करता कोई आज तक कोई मच्छर पालन केंद्र खोला नहीं क्यों जवाब यही है ना सीधी सी बात है खटमल पालन केंद्र खोलो कोई नहीं खोलता इन चीजों को क्यों जान दे सब अपने को खाने वाले हैं खतरनाक है दुख देने वाले हैं अर्थ तो तो आप सुख चाहते हैं सुख देने दे वस्तुओं को उत्पादन के लिए आप फैक्ट्रियों को लगा देते हो या नहीं ही फैक्ट्रिया लगी हुई किस लिए लगी हैं? सब आपके अपने सुख साधनों को बनाने के लिए मान के हम चल रहे हैं इनसे हमें सुख मिलेगा भले ना मिले प्रयास में लगे हुए इन्हीं के द्वारा मोक्ष पाने के चक्कर में लगा हुआ ही ही है आदमी भौतिकवादी का काम यही है यानी आप आध्यात्मिक होने के नाते आप इस बात को जानते हैं इन भौतिक वस्तुओं के हमें नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती और उस नित्य सुख प्राप्ति करने के लिए ही सगल सा सगल साधनाओं का पपड़ा तो इसलिए यहां पर कहते हैं यदि ऐसी बात है तो वह नित्य सुख की हमें विस्मृति कब हुई कैसे हुई क्यों हुई किसने ऐसा कर डाला हमारे साथ अन्याय ऐसे कोई जवाब नहीं संकेत कर दिया वितरण स्वयं पर ने हमारे साथ अन्याय किया है सबसे बड़ा बदमाश है जो हमको परांग परांगमुख कर दिया और पराभिमुख कर डाला है कठो स्वयंभू है कौन और कोई नहीं वो आप ही है ना कोई दूसरा छोड़े है वो खुद ही है अंत लौट के आता है खुद में ही अज्ञान हुआ खुद से ही हुआ खुद के कारण से हुआ और खुद ही खुदा है मालूम नहीं हुआ यही समस्या खड़ी हो गई अब वो विस्मृति दूर करने के लिए सारा जंजाल हम बिता सब शास्त्रों को देखना पड़ रहा है साधना करनी पड़ रही है अतः वो जो प्रथम बार विस्मृति क्यों हुई कैसे हुई कौन किया क्या कारण हुए क्या निमित्त था ये सब पूछना नहीं वो हो गया है और उसको मिटाने के प्रयास करो ये जानने के प्रयास मत करो कैसे हुआ जैसे आपको पैदा हो जाने के बाद ही कोई बच्चा पूछता मैं कैसे पैदा हुआ बताओ कौन मैं माँ बता सकता है ना बाप बता सकता है बस ये जान लो तुम पैदा हुए हो और आगे ना पैदा होने के चक्कर में पड़ो कैसे पैदा हुए मत जानो अब ये प्रयास करो फिर दोबारा जुर्म न हो गए वो देखो तो कैसा हुआ उसके अनुसंधान करके क्या लड्डू पेड़ा मिलने वाला है उसके अनुसंधान मत लगना पुनर्जन्म ना होवे उसके चक्र में पढ़ने के लिए सभी शास्त्रों ने उपदेश दिया क्योंकि ये एक अनादि चक्र चल रहा है इसलिए यहां भी कहते हैं अनादि संबंधो है तो एक अनादि संबंध है एक चित्र का मैंने बुद्धि का और पुरुष का बुद्धि और पुरुष का जो संबंध हो रखा है वो अनाधि कारण से हुआ है वह कुछ नहीं आगे बताएंगे दृप दृश का संयोग ही संसार का कारण है और वह संयोग हमारी अविद्या के कारण अविद्या क्षेत्रम क्षेत्र उत्तरे वाला है तो इसलिए कहते हैं कि देखो वृत्ति में स्वरूप भाषाकार समापन करते हुए कह रहे हैं तस्मात चित्त वृत्ति बोधे निरोध नहीं चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य तो। से अनाधि संबंधो हेतु चित्त से जन्य जो उन वृत्तियों का ज्ञान पूर्वक हमें सुख दुख का जो भोग हो रहा है इसका पीछे पुरुष का इस संसार के साथ या बुद्धि के साथ जो, जो अनादि संबंध है वही कारण है अब देखिए पंचशिखाचारी के बारे में महाभारत में क्या लिखा है सर्वसंन्यास धर्माणाम तत्व ज्ञान विनिश्चय सुपर्यसिता निर्द्वंदो नष्ट संशय ऋषीण आहुरेकम यम काम अवसी नृषो शाश्वत सुखमा अन्व सु दुर्लभम यु कपिल पर प्रजापति सन्े तेन रूपेण स्मारपयती शांति पर्व दोसौ अठारवे अध्याय के सात से नौ तीन श्लोक पंचशिखाचार्य के बारे में संक्षेप में कहा गया है वह कौन थे सर्व सन्यास धर्माणाम तत्व तो ज्ञान विनिश्चय है सकल प्रकार के सं्यासियों के धर्म और तत्व तो ज्ञान का वास्तविक स्वरूप का निश्चय करने के लिए अवतरित पुरुष का नाम पंच था सुपरी अवसिता निर्द्वंदो नष्ट संशय जिनका समस्त संशय नष्ट हो चुका था द्वंद से परे हुए थे और जिनका सम्यक प्रकार से रूपेण ज्ञान था, सुष्ट पर जो है पंचशिखाचार्य ऋषि नाम और एकदम अनेकों हजारों ऋषिया जो इस जमाने में थे उनमें से इनको एक अद्वितीय ऋषि माना जाता था यम कामादी मनुष्यों में सकल कामनाओं से रहित हो गए थे शास्व सुख को प्राप्त शास्व सुगम अत्यंतम अनविदम सुख है नित्य सुख रूपा आत्मा की अनुभूति करने की इच्छा जो कि अत्यंत दुर्लभ है मनुष्यों में वह इच्छा पूर्वक अपनी अनुभूति पर गए हुए ये आचार्य थे यमा हो कपिलख्या इन्हीं को सांख्य कपिल भी कह देते परम ऋषिम प्रजापतिम और उनको परम ऋषि भी कहा गया इनको प्रजापति सबसे भी कहते हैं सामान्य सामान्यूपेण विस्मापय स्वयं उन्होंने कहा अपना स्वरूप में स्थित व्यक्ति को स्वयं क्या हो गया विस्मृति हो गया वो विस्मृति ही कारण है और इसी को भगवान की गीता के सुनने के बाद अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति वो विस्मृति के कारण से मोहता वह मोह, मोह नष्ट हो गया तो स्मृति दूर हो गई तो स्मृति का लाभ हो जाता है और स्मृति के लिए प्रयास कर इसलिए पहले हम लोग कहते हैं लघु को कंटेस्ट करो लघु का स्मृति करो लेकिन जब लघु की स्मृति नहीं होगी तो फिर क्या आत्मा का स्मृति हो जाएगा तुमको पहले लघु का स्मृति करो रो फिर तरसंग की स्मृति करो फिर हरसंघ का स्मृति करो इनको याद करो याद करते करते करते को फिर परिषदों की स्मृति करो उनको भी याद करते करते अपने स्वरूप का याद हो जाएगा हम क्या है लेकिन शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा ना स्मृति करने का आदत डालनी पड़ती है इसलिए शास्त्रों ने जब कंटेस्ट करने का आदत डाल सब कंटेस्ट करो फिर शब्दार्थ को स्थिर कर दो शब्दार्थ स्थिर कर अपने स्वरूप स्थिर हो जाओ प्रक्रिया अत्यंत लघु प्रक्रिया लाघव इस सिद्धांत शुरू वहीं करते हैं ज्यादा दूर से नहीं जाने की जरूरत है कोई गुरु सिद्धांत ग्रंथ बनाया तो नहीं किसी ने नहीं, नहीं।, नहीं तो यहां देखिए विचार थोड़े से इस भाष्य के बाद जो है किंचित चिंतनीय विचार यहां पर वेद दिख रहा है दोनों सूत्रों पर दृष्टिकोण डालने के बाद दोनों भाष्यों का चिंतन करने के बाद ये चित और क्षिति के अंतर सम्य समझना पड़ेगा थोड़ा उसके बिना आगे कुछ भी आपको नहीं पकड़ने में आएगा क्षिति पुरुष ही आत्मा ही है विशुद्ध और चित्ता ये त्रिगुण का कार्य है प्रकृति का कार्य तो चित्ता और क्षिति का अंतर इतनी समझ लेना है आपको यन निरोधे चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठ य स्वरूप प्रतिष्ठे भवती तत्तम साफ लिखते हैं जिसके निरुद्ध होने पर यह चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है जिसके निरुद्ध होने पर यह चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है और जिसके व्युथित होने पर स्वरूप की अप्रतिष्ठा के समान हो जाता है स्वरूप अप्रतिष्ठेव भवती तत्चित उसका नाम है। चित्त लक्षण कर दिया निरुद्ध अवस्था और तदा और अन्य बात तो बता दिया चित वो चीज है जिसके निरुद्ध होने पर आपकी शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है और जिसकी विक्षित होने पर आपके आपकी चिति शक्ति अपना जो आत्मा है अपना स्वरूप है वो असुर के समान हो जाता है स्वरूप की अप्रतिष्ठा के समान होता है यह शब्द ध्यान देना स्वरूप की अप्रतिष्ठा कभी नहीं होती स्वरूप या अप्रतिष्ठा के समान आप हो जाते हैं आप सदा इस स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं यानी इस चित्त के व्यित्व होने पर स्थित की वृत्तियों के छलकने के बाद क्या हो जाता है आप आपके अपने स्वरूप की अप्रतिष्ठा के समान हो जाता है स्वरूप अप्रतिष्ठा भवती उस तत्व का नाम चित्त है जो चित शक्ति में एकार अंतर को लाता है जिसके निरुद्ध पर यह चितिशक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और जिसके व्यथित होने पर यह चितिशक्ति स्वरूप के अप्रतिष्ठित के समान हो जाता है उस तत्व का नाम चित्त अतिविश्चित्व को समझना है उस चित्त को आधुनिक भाषा में आपकी अपनी भाषा में बोला जाता है मन और जब तक तो यह मन बाहर दौड़ते रहता है जितने विषयों को पकड़ते रहता है उतनी ही ये इसकी खूटिया गढ़ती जाती है एक खोटी पर गड़ा हुआ ये जो चीज था ये हजारों कोटियों में बंधते जाता है ये विचित्र मन का स्वभाव यावंत कुरुदे जन दो संबंधान मनस प्रियान्न तावंतो अश्य निखत जंधे हृदय शोक संकव श्रुतिकार कह रहे हैं यावंत कुरुदे जंतु यह जीवात्मा मन का अपने प्रिय वस्तुओं के साथ जितनी संबंध जोड़ते, जोड़ते जाता है यावंत कुरुते जंतु क्यों कुरुदे संबंधान मनज प्रिया मन का अपने प्रिय वस्तुओं के साथ जितनी संबंध जोड़ते जाता है वन दो अश्विन खद्यंते उतनी खूटी गड़ती जाती है गढ़ती जाती है गढ़ती जाती है हृदय कहा इस हृदय में कैसी खूटी गढ़ती है शोक शंख शोका खूटिया गढ़ती है सुखात्मक नहीं शोक की खूटियों की संख्या बढ़ती शंकु कहते हैं को गाय तो वगैरह बांधते ना खूटी काटते हैं उस खूटी को कहते हैं शंकु शंख नहीं शंकु शोक शंखव शोक शंखव शोकात्मक फूटिया शोका तो बढ़ती ही जाती है घटती नहीं कहा जब तक आपकी वृत्तियां विषु ग्रहण करती रहेगी तब तक आपका मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती इसलिए भगवान ने भी कहा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मन का विषयों की ओर दौड़ते रहने का उसे क्या करना चाहिए अभ्यास न कौन ते वैराग्य नही कहेंगे अभ्यास वैराग्य अभ्यांत निरोध सूत्र आएगा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस चित्र को जगत की ओर दौड़ना रोका जा सकता है और इसको अपने स्वर में प्रतिष्ठित किया जा अर्थात क्या वृत्तियों के उत्पन्न होने पर वहां चित शक्ति की छाया पड़ जाती है चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाता है जब वृत्ति निष्पन्न होती है जब बुद्धि का परिणाम होने लगता है जगदाकरण विषयाकारण तब उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया और उस प्रतिबिंब पड़ा हुआ को आप यथार्थ मान लेते हैं और अपने आप को बिंब को भूल जाते हैं होता यही है कि उस प्रतिबिंब को आप मान लेते अपना स्वरूप और जब अपना वास्तविक स्वरूप जो बिंब है उसको हम भूल और प्रतिबिंब में आप दिमाग टिक जाता है तो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है वृत्ति से उत्पाद्य मान आसो तथा चिटित तद अविवेक तद अविवेक अपन ना इचित शक्ति यदा तथा बद्ध जब ये, चिति शक्ति, ये जो पुरुष है जो आत्मा है उसके तादात्म के समान होता है तादात्यापन तो हो नहीं सकता है तादात्म आप के समान जब हो जाता है तब ये कहा जाता है यह चिट्ठी शक्ति ये जो पुरुष है जो जीव है बद्ध हो गया जपा रक्तम इव सत्या दृष्टान देते हैं यह जपा कुसुम है उससे संबद्ध स्फटिक के समान है स्फटिक में लालिमा वास्तविक नहीं जो लाल रंग आ गया स्फटिक में वो तो फूल के कारण आया है अपने आप में स्फटिक तो स्वच्छ जपा रक्त इव स्फटिक का ही दृष्टान दिया है अति समझने की बात इतनी थी यहाँ पर चित्त और चित का फर्क को समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है अब वृत्तियां आई कहा कौन कितनी है ये कितनी प्रकार की होती है कहा पुनः निरोधव्या बहुत चित्त तो निरोधव्य चित्त का वृत्तियों की जो निरोध करनी चाहिए आपने कहा इन वृत्तियों का निरोध करने के लिए पहले हमें वृत्तियों के बारे में बताइए जिसका हमें निरोध करना है उसका ज्ञान अति आवश्यक है किस चीज को पाना है पहले उस चीज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए उस वस्तु की उस वस्तु के प्राप्ति के साधन दोनों हमें जरूरी है ना यहां पहले वस्तु का बोध करना है फिर उसके निरोध के साधनों का हम जानेंगे शास्त्री की प्रवृत्ति चतुर्दाई होती है आगे कहेंगे हान हान उपाय हे हे तुष्ट चार ही प्रकार पहले मोक्ष हान और हान मोक्ष के उपाय हे ने संसार उस कारण को जानना है हे ये चार को जान लोगे संसार है वो तो संसार का कारण क्या है वो तो संसार के कारण को तोड़ने के लिए हमारा मोक्ष उपाय क्या करनी पड़ेगी जिससे कि संसार का कारण टूटे और हमारा मोक्ष उपाय के कारण से मुझे बोझ की प्राप्ति हो जाए यह चतुर्दाही चतुर्व्यू है ये शास्त्र का उसका पहला सिर्फ बता रहे हैं अभी वृत्ति क्या जानना है वृत्त ताह पुनर्ता वृत पुनर्निरो निरोध करना है जिसे रोक देना है जिसको जो है संसार के प्रवृत्त होता हुआ को जो समाप्त कर देना है वे वृत्तियां कितनी है यदि आनंद है तो निरोध करना असंभव है फिर प्रयास ही बेकार हो जाएगा है ना कितनी वृत्ति को आप रोक करेंगे यदि वृत्तियां हैं तो उसका मिटा नहीं पाओगे रोक नहीं सकोगे बदल भी नहीं सकोगे इसलिए जानना है हमें वो कितना है पहले जानना है फिर वे कौन कौन है वो जानेंगे कितने प्रकार के हैं वो बाद में जानी जाएगी पहले कितना फिर कितने प्रकार उसके बाद वे कौन कौन तो पहले कितने का जवाब दे और कितने प्रकार है दो का जवाब दे रहे सूत्र में बहुत चित्त तो क्योंकि चित्त तो के, चित के जो वृत्तियां है वो यदि आनंद है तो उसका विभाजन करके पांच विभक्त कर देगा वृत्तयः पंचत्य क्लिष्टा अक्लिष्टा ये जो वृत्तियां हैं ये पांच प्रकार की है ये पांच कौन है आगे बताएंगे पहले अब पांच संख्या बता दिया कह प्रत्य है अवय वर्त पांच अवयव जिस प्रंचतय वृत्तयः पंचतयी शब्दे स्क्रीन में पंचतय प्रथमा का बहुवचन है क्योंकि वृत्त है का बहुवचन और प्रकार वाचन प्रकार के हैं वो कितनी प्रकार के हैं वे कितने हैं बता दिया अभी कितने प्रकार के हैं कैसे दो ही प्रकार के हैं अर्थात प्रत्येक पांचों में से प्रत्येक को दो भाग में बांटना एक तो क्लिप्ट है दूसरा अक्लिप्ट क्लिष्टा क्लेश ही संश्लिष्टा क्लिष्टा क्लेश ही संश्लिष्टा क्लिष्टा अथवा क्लेश हेतु का वाई क्लिष्टा क्लेश का कारण है या क्लेश से संबद्ध है उनको कहते हैं क्लिष्ट और इतना होता है जब रजगुण और तम गुण है रजगुण और तम यही दो गुण ऐसे हैं जो समस्त प्रकार के क्लेश का कारण तो है क्लेश युक्त हैं या क्लेश के कारण जो हैं वे निश्चित रूपेण रजगुण उत्पन्न गुण उत्पन्न नहीं होंगे इसलिए तो अक्लिष्ट का लक्षण से तुरा अपने अकलिष्ट को समझना पड़ेगा विधुत रजस्तम सौ बुद्धि सत्य प्रशांत वायन प्रज्ञा प्रसाद ख्याति ही कद अक्लिशिष्टता वो अक्लिष्ट कहे जाती हैं। जिसने रजगुण और तमोगुण नष्ट हो गया बुद्धि सत्य है प्रशांत वाहिनी है प्रज्ञा का पूर्व प्रसन्न स्वरूपदा है ख्याति है अर्थात ज्ञान का स्वरूप है उस वृत्ति में विषय रहित अपने स्वरूप ज्ञान को, को लेकर चलने की क्षमता वाला जो वृत्ति है उन वृत्तियों को हम कहते हैं अक्लिष्टा कहेंगे क्लेश है तो का कर्माशय प्रक्षय कर्माशय प्रत्येक क्षेत्री भूता कर्म से जन्य जो आशय है जो वासनाएं हैं आशिरन दशमी आशय आ वासना जिसमें आप सब सोए पड़े उसी का नाम आश है वासना है इन्हीं वासनाओं के कारण से हम यहां अपने स्वरूप की दृष्टिकोण से सोए पड़े हुए हैं उन आशयों एक दो नहीं है प्रचय कर्माशय प्रचय का क्षेत्रीयता उसका खेती के समान है क्लिष्ट वृत्तियां अर्थात क्लिष्ट वृत्तियों में ही सभी प्रकार के कर्म की वासनाएं जग करके अब सुख दुख देने वाले हो जाते हैं जिन वृत्तियों के कारण से हमें विभिन्न प्रकार के सुख दुख की प्राप्ति होती है उन वृत्तियों को हम क्लिष्ट वृत्तियां समझते हैं ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधी अक्लिष्टा और जब ख्याति विषय के विवेक ख्याति ज्ञान विषय के विशुद्ध ज्ञान मोक्ष ज्ञान विषय जो वृत्ति है गुणाधिकार के विरोधी गुणाधिकार क्या है गुणों का अधिकार का मतलब यही है जो गुण आपको विषय भोग प्रदान करें तीनों गुण जो विषय भोग प्रदान कर रहे हैं यही गुणाधिकार है इस गुणाधिकार के विरोधी अर्थ तो विषय भोग का विरोधी इनसे अपवर्ग इनसे जो मुक्ति पाना वो अख्लिष्ट वृत्तियों का काम गुणाधिकार विरोधी नियोग हाँ। अक्लिष्ट क्लिष्ट प्रवाह पति अक्लिष्टा अक्लिष्ट इतना ही नहीं कई बार क्लिष्ट के प्रवाह चल रहा है बीच में का अक्लिष्ट वृत्ति भी हो सकती है और अक्लिष्ट प्रवाह के बीच में क्लिष्ट की वृत्तियां भी हो सकते हैं कि जब तक पूर्ण रूपेण मोक्ष नहीं होता तब तक ये चलते रहेगा इस समय आपकी अक्लिष्ट वृत्ति जागृत है कार्यशील है यहां से चल देंगे बाहर क्लिष्ट वृत्तियां बीच में आ जाएंगी बाहर जैसे कई विचार मन में आएगा वहां भंडारा जाना है वहां नहीं जाना यहां क्या करना दिमाग में आने आने संसार के बातें आने लगेंगी कहा गाय नहीं क्या नहीं करना है ना कई बातें हो जाती स्वतः वहां क्लिष्ट वृत्तियां आ गई तो वहां पर भी क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में भी अक्लिष्ट वृत्तियां भी हो सकती हैं। अब जहां गए स्वानुकूल भोजन मिल गया और बड़ा नोट मिल गया आज का भंडारा बहुत बढ़िया देखो तो वो क्लिष्ट वृत्ति में भी अक्लिष्टता महसूस हो गया कि नहीं हो गया प्रसन्नता हो गई उसमें भी वो प्रसन्नता भी तात्कालिक अलग चीज है इसलिए कहते हैं क्लिष्ट प्रवाह पतिता अक्लिष्टा जैसे ही हो सकता है आगम आचार्यों लब्ध आचार्योपदेश अभ्यास वैराग्य अभ्यास हो जाए इस जन्म में यदि वैराग्य का संपादन हो जाए मोक्षान यदि मोक्षानुकूल किंचन आपके जीवन में होता है तो वो वृत्तियों समझना क्लिष्ट के मध्य में विद्यमान वृत्ति है। सारा जीवन क्लिष्ट वृत्ति प्रधान है जन्म ही क्लिष्ट वृत्ति है जन्म से जीवन जो चल रहा है ये भी क्लिष्ट वृत्तियां ही है जीना ही एक पाप है हाँ। जीना भी पाप है क्लिष्ट वृत्ति है क्योंकि जन्म ही हमें नहीं चाहिए ना पर जन्म हो गया मतलब तो गड़बड़ गड़ कि नहीं हुआ वास्तव में हृदय से आप चाहते हैं जन्म मरण नहीं चाहिए आपको मानना पड़ेगा जीना भी बेकार है यदि वह जीते जी यदि आपके जीवन में अकलिष्ट वृत्ति रूपा आचार्योपदेश परिशीलन पूर्वक इस लब्ध जन्म में अभ्यास और वैराग्य यदि होता है तो जीवन सार्थक है यदि अभ्यास वैराग्य नहीं होता है जीवन व्यर्थ गया वो अभ्यास अनुकूल वृत्ति वैराग्य अनुकूल जो वृत्ति है उसी का नाम अक्लिष्ट वृत्ति है जो क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में हमें बारंबार प्राप्त हो जाता है और क्लिष्ट छिद्रेशु अपनी अक्लिष्टा भवन दी और क्लिष्ट छिद्रों में भी अक्लिष्ट जैसा होते हैं अक्लिष्टों के बीच में भी क्लिष्ट हो जाते हैं अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्टी क्योंकि अक्लिष्ट छिद्रों में भी हो जाते जैसे विषयाशक् आ जाती है जरूरत ही नहीं आ जाती, सन्यासम जातीसना था सन्यास ग्रहण कर लिया मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में और फिर भी बोर्ड टांगना चाहता है श्रोत्र परमृष्ट महामंडलेश्वर क्या जरूरत है जब सन्यास ले लिया मोक्ष की ओर जाना चाह रहा है मोक्ष को ही चाहता है फिर इन चीजों की क्या जरूरत है बदरा बड़ा आश्रम होना चाहिए लंबा थोड़ा क्या जरूरत तीसरे कहते कि देखो संन्यासित लोकेशन आदिवत्त ये क्या है अक्लिष्ट वृत्ति का बीच में क्लिष्ट वृत्ति का टपकना उसके लिए दृष्टांत है अतव जय गुण के कक्ष में जैसे मान लीजिए दृष्टांत को समझ रहे हैं क्लिष्ट में अक्लिष्ट कैसे और अक्लिष्ट में क्लिष्ट कैसे सीधे सीधे दृष्टांत है अंधकार वाले कमरे में गवाक्ष रंग से आता किरण के समान है छिद्र होते अनेक अनेक छिद्रों में जिगे बीच बीच में अंधकार भी है इधर से इधर से प्रकाश आ रहा है सब अलग अलग चित्रों से प्रकाश आ रहा है तो चित्रों से तो प्रकाश साफ दिख रहा है और प्रकाश और प्रकाश पुंज दो, दो, है, उन दो का बीच में है उसी प्रकार से यहां पर भी दो क्लिष्टवृत्ति बीच में अक्लिष्ट हो सकती है या आगे पीछे क्लिष्ट के बीच में क्लिष्ट वृत्ति हो सकती है लेकिन इनकी ये तो अवस्था है पहले क्लिष्टों के बीच में अक्लिष्ट हुआ करेगा उसकी साधना करते करते करते उनमें जो अक्लिष्ट है उसको आप महत्व दिये गयोग क्लिष्ट को त्यागने लगोगे धीरे धीरे जो है अक्लिष्ट वृत्ति बढ़ती है तो बीच जो संस्कार वशात, वासना वशात, क्लिष्ट वृत्तियां भी आते रहते हैं है ना भ्यास और वैरागी जैसा दृढ़ होते जाता है क्लिष्ट वृत्ति सदागले समाप्त हो जाता है केवल अक्लिष्ट वृत्ति वाले होकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है ओम नमो